मंडू के उपनिषद इसमें हम लोग तृतीय अद्वैत प्रकरण का विचार कर रहे थे तो तर्क से भी अद्वैत ये सिद्ध किया जा सकता है ये इसको प्रमाण कर रहे हैं। आत्मा इसका हम लोग तृतीय श्लोक देख रहे थे हैं। आत्मा ही आकाशवत जीवेर घटाकाशेर उदित घटाधि संघातेर जादर्शन उसमें आकाश आत्मा के लिए दृष्टांत तो कहा गया जैसे आकाश तात्विक भेद वाला सोगत भेद आकाश में नहीं है इसी प्रकार की दृष्टांत आत्मा इसमें भी सोगत भेद नहीं है और आत्मा में तो सजातीय भेद बिजातीय ये भी नहीं है तो वहाँ पूर्व पक्ष सिद्धांत अनुमान दिया था विमत सोगत तात्विक भेद शून्य सूक्ष्म निरवयत्वाद विभूतवाद आकाशवत टीका में यह अनुमान दिया था सिद्धांती पूर्व पक्ष उसमें कहेगा कि परमाणु आदि में हेतु रहने पर भी ये सजातीय तात्विक भेद शून्यत्म ये साध्य नहीं है इसलिए बे होगा सिद्धांतिका तस्व असमतत्वाद हम परमाणु स्वीकार नहीं करते जगत का कोई कारण है परमाणु जो मिलकर के दियोण को होगा आगे त्रियोण को इस क्रम से जगत बनेगा इस प्रकार की हम स्वीकार नहीं करते और दूसरा बात है आज टीका में सिद्धांत यह था की क्वेश्चित भेद असंत कहीं भी तात्विक भेद तो स्वीकार नहीं किया जाता है भेद अगर कहीं कोई प्रतीत तो हो रहा है दिख रहा है तो वो केवल कल्पित तो भेद ही है त्विक भेद ये कभी नहीं है क्योंकि जो कल्पित पदार्थ है उसमें कोई तात्विकेदिक वास्तव एक रज्जु में सर्प दिखता है और माला दिखता है तो कहेंगे सर्प और माला में भेद है कहेंगे वो भेद भी नहीं है और रज्जु से सर्पो का भेद अथवा रज्जु से माला का भेद वो भी नहीं है इसलिए वास्तव भेद कहीं स्वीकार नहीं किया जाता है छह नंबर टिप्पणी संशोधन करना है। इति, इति इति मानते हैं जो पर भेदा साध्यते तो इसलिए साध्यत तो इति हो जाएगा आकार कर जाएगा इत... छह नंबर टिप्पणी लिखे हैं क्विचित तात्विक भेद असंप्रति हैं है तो यहाँ सिद्धांति ये वाक्य कह रहा है पूर्व पक्ष कहेगा कि सिद्धांती आप तो तात्विक भेद मानते नहीं इसका प्रतिषेध क्यों करते हैं जो पदार्थ नहीं है कहीं भी बंध्यापुत्र झुकता नहीं इस प्रकार के वाक्य प्रयोग होगा नहीं, नहीं होगा क्योंकि आप जिसका निषेध कर रहे हैं वो अप्रसिद्ध है अप्रसिद्ध का निषेध नहीं किया जाता है इसलिए टिप्पणी कार्य कहते हैं कि पर अभ्युपगत तात्विक भेद हम वेदांत लोग नहीं मानते हैं दूसरे लोग मानते हैं जो दूसरे लोग मानते हैं उसका अभाव हमारे द्वारा साध्य किया जाता है हम उसको सिद्ध करते हैं दूसरे लोग तात्विक भेद मानते हैं हम उसका अभाव को कर सिद्ध करते हैं इसलिए यहाँ न प्रतियोगी अप्रसिद्ध साध्य अप्रसिद्धि रीति प्रतियोगी तो तो तो तो यह हो गया कि तात्विक भेद का शून्य ये सिद्धांतिका का साध्य है तात्विक भेद शून्यत्व तो अभी शून्यत्व का प्रतियोगी क्या है तात्विक भेद तो तात्विक भेद ये हो गया प्रतियोगी तो प्रतियोगी अगर नहीं रहेगा मतलब प्रतियोगी अगर असिद्ध होगा फिर अभाव सिद्ध होगा नहीं होगा अगर वो अभाव सिद्ध नहीं होगा फिर आपका साध्य सिद्ध नहीं होगा इसको कहा जाता है अप्रसिद्ध साध्य को अनुमान ये अप्रमाण है तो इसलिए यहाँ कहते हैं की तो है, नहीं मानते नहीं क्योंकि वैदांति कहा कि आप जहाँ दिखा रहे हैं वे विचार वो हमको स्वीकार नहीं करते परमाणु नहीं मानते वेदांति परमाणु स्वीकार नहीं करते अर्थात परमाणु वैदांतिक विचार करने का समय में कहीं ग्रहण करते हैं किंतु परमाणु का जैसा स्वरूप है नयायिक लोग स्वीकार करते हैं कि वो निरवयव है इस प्रकार नहीं है परमाणु आप मान सकते हैं कि जो छोटा पदार्थ जहाँ तक हम विभाग करके जा सकते हैं किंतु वो निरवय है उसके आगे और विभाग नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं है इस अंश में खनन करते हैं क्विति तात्विक भेद असंप्रति पत्ते तो तात्विक भेद नहीं कहने का अर्थ है की अर्थात दूसरे लोग इसको स्वीकार करते हैं हम उसका निराकरण करते हैं इसलिए साध्य अप्रसिद्ध अर्थात साध्य असिद्ध है ये बात नहीं है ये साध्य अप्रसिद्ध है ये स्पष्ट हुआ आपको क्या इस अनुमान में साध्य क्या है स्वगतः तात्विक भेद शून्य तो ये शून्य तो अर्थात अभाव तो आपका जो साध्य है वो एक अभाव है अगर अगर कोई कहेगा की त तो पर्वतें बंध्यापुत्रो नास्ती क्यों कहते हैं कि अदृष्टत्व ये अनुमान प्रामाणिक होगा नहीं होगा क्योंकि ये साध्य प्रसिद्ध नहीं है इसी प्रकार की आप कहते हैं कि स्वगत तात्विक भेद शून्यत्व तो पूर्व पक्षी कहेगा कि आप तो ये तात्विक भेद शून्यत्म इस प्रकार के साध्य नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि साध्य का अभाव है अभाव के सिद्धि प्रतियोगी सिद्धि के अधीन है अगर घट है तो घटाभाव सिद्ध होगा अगर बंध्यापुत्र नहीं है तो बंध्यापुत्र का अभाव सिद्ध नहीं होगा तो आपका साध्य सिद्ध होने के लिए साध्य में अभाव रूप में जो प्रतियोगी है वो सिद्ध होना चाहिए तो यहाँ प्रतियोगी कौन हो जाएगा तात्विक भेद तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप सिद्धांत तो तात्विक भेद मानते ही नहीं है तो फिर आपके पक्ष में ये सिद्ध ही नहीं है प्रतियोगी सिद्ध नहीं हुआ तो अभाव सिद्ध नहीं होगा अभाव सिद्ध नहीं होगा तो आपका साध्य सिद्ध नहीं होगा आप अनुमान कैसे दे रहे हैं इसलिए सिद्धांत टिप्पणी में कह रहा है पर अभ्युपगत तो तात्विक भेद नया एक लोग तात्विक भेद मानते हैं कहते दूसरे लोग जो मानते हैं हम उसको भी साध्य बनाए हैं पर अभ्युपगत तात्विक भेद तस्य अभाव तो दूसरे लोगों के अभाव भी सिद्ध होगा कहते दूसरे लोगों के मत में जो सिद्ध है हम उसको साध्य बनाए हैं पर अभ्युपगत तात्विक भेद से अभाव साध्यते अस्म भी हम लोगों के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है साध्यते न प्रतियोगी अप्रसिद्धिया साध्य अप्रसिद्धि प्रतियोगी का अप्रसिद्ध होने से साध्य का अप्रसिद्ध हो जाएगा ऐसा बात नहीं है यहाँ प्रतियोगी सिद्ध है वेदांत मत में सिद्ध है प्रतियोगी <laughs> दूसरों के मत में सिद्ध है तो इसी के लिए अनुमान सिद्ध हो जाएगा ये टिप्पणी विचार करने से अर्थात बड़े महाराज जी का कितना गंभीर विचार करते इसलिए जगह ना महाराज जी कभी बड़े महाराज जी ऐसे कर दिए मतलब तो उसको कैसे भी तो घटाना है उसके अंदर और कुछ बूढ़ विचार होगा और हम लोग को घट नहीं रहा किंतु विचार करने से बड़े महाराज जिना जी विचार से ऐसे नहीं करेंगे कुछ कुछ तो चतुर्थ महाराज लिखा है वो कुछ लिखे हैं बड़े महाराज जी महाराजी उसको अर्थात संशोधित करके फाइनल कर दिया है तो हम लोग को जो मिलता है वो बड़े महाराज जी का है कहीं कहीं चतुर्थ महाराज जी का जो टिप्पणी है वो थोड़ा सरल है बड़े महाराज जी उसी टिप्पणी को थोड़ा कठिन शब्द लगा करके करे तो समझ में नहीं आएगा तो आगे टीका में जीवेर इत्यादि व्यास तो ये जो द्वितीय श्लोक का द्वितीय पाद में था जीवेर घटाकाशेर इदित आत्मा तो आकाश जैसा था उसमें जीव आगे कैसे जैसे घटाकाश जैसे उसको ये कहते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम है अच्छा प्रथम द्वितीय पंक्ति देख लीजिए आत्मा परो आत्मा पर्व अर्थात तो परमात्मा ही यद आकाशवत आकाश जैसा सूक्ष्म है निरवय है सर्वगत है तस्मात् आकाशवध उत आत्मा आकाशवत कह दिया गया श्लोक में क्योंकि ये तीन साधर्म्य है सूक्ष्म भी है निर्वयव है सर्वगत भी है जीवे ही आगे श्लोक में आया जीव ही घटा का शेर एवं उदित जीव का अर्थक क्षेत्र जी जीव को के जैसा कहा क्षेत्र उदित का अर्थ अर्थात तो कहा गया अभी कारिका कार कहे के कहते हैं कि जीव को घटाकाश जैसा कहा गया इसके ऊपर टीका में जीवाकार परमात्मा जीवा कारण परमात्मा एव उक्त जीव आकार से जीव कौन है ये परमात्मा ही है भाष्य में कहते हैं स एव आकाश सम आत्मा स कहने से उसका पूर्व में रहा जीव जीवे ही क्षेत्र ज्ञाकार से जीव उदित उक्त उदित उक्त कर्म नहीं प्रयोग हुआ तो कर्म कौन हुआ कौन कहा गया जीव इसलिए स सजीव स जीव एव आकाश परमात्मा वो जो जीव है वो परमात्मा ही है क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ है वो तो परमात्मा ही है भगवान त्रयोदश अध्याय में कहते हैं इदीरम कौंते क्षेत्रमीत व्यक्ति तहु इति तद्विद एक क्षेत्र शरीर को जो जानता है वो क्षेत्र है और क्षेत्र चापी मिधि सर्व क्षेत्र भारत सारे क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ परमात्मा कहते हैं मैं ही हूँ अथा जीव वास्तव ये परमात्मा रूप ही है खाली केवल मानता है बुद्धि में हम परिचिन्न है हम संग वाला है इस प्रकार केवल मानता है वास्तव तो परमात्मा ही है ठीक विध्धी है क्षेत्रज्ञ चापी मामी विधि स्मृत ये स्मृति ऐसे ही कहता है आगे है में तो उदित, शब्दस उदित शब्द चेद उक्तार्थस। उदित शब्द चेद उक्ता तो उक्तार्थ में कैसा समाज उपायेंगे उदित शब्द को कहेगा सो तो अर्थ हो यश तो उदित शब्द अगर उक्तार्थ वाला है उक्त अर्थ क्योंकि भाष्य में तृतीय पंक्ति में कह दिया उदित उसका अर्थ भाष्यकार कह दिया उक्त अभी पूर्व पक्ष कहता है अर्थात आप कह दिए कि शास्त्र कहता है जीव घटाका जैसा है और शास्त्र प्रमाण है अगर शास्त्र प्रमाण है तब आप ये ऐक्य कैसे कहेंगे उदित्त कभी परस्य एवं आत्मन संघात रूपेण उपत जो परमात्मा है वो संघात रूपेण उपतत्व संघात विशिष्ट अभी हो गया क्योंकि आप उक्त कह दिया उदित का अर्थ उक्त उक्तत्व सात नंबर टिप्पणी उक्तत्व उक्त है प्रमाण रूपत्व जो आगम का वचन है वो प्रमाण है और अभी शास्त्र कह दिया कि जीव घटाकाश जैसा हुआ तो ये प्रमाण है तभी तो अभी पूर्व पक्ष इसके ऊपर शंका करता है सप्रपंच प्रसजिये तो क्योंकि यह प्रमाण है शास्त्र जो कहेगा इसलिए घटाकाश सब ये प्रामाणिक हो जाएंगे इति आशंक्य इसलिए उदित शब्द जो श्लोक में है उसका अर्थ इस प्रकार की उक्त अर्थात प्रामाणिक शास्त्र के द्वारा कहा गया ऐसा अर्थ नहीं लिया जाएगा ये भाषाकार दूसरा व्याख्यान देते हैं अथवा उदित शब्द का दूसरा अर्थ करेंगे अथवा से यथा आकाश उदित उदित का अर्थ उत्पन्न तथा परीवात्मत् जीवात्म परस्त्म उत्पत्तिर शूयते वेदांतु सा न पर अभिप्रायः दूसरा व्याख्यान अभी उदित करेंगे घटाकाश के द्वारा जैसे आकाश उत्पन्न महाकाश अभी घटाकाश के द्वारा उत्पन्न हो गया कि घटाकाश उत्पन्न हो गया इस प्रकार कहा गया तथा तो उसी प्रकार की पर, परमात्मा जीवात्मा भी उत्पन्न परमात्मा सब जीवात्मा रूप से उत्पन्न हो गया जीवात्मा परस्माद आत्मनः उत्पत्तिर या सूर्य अभी सब परमात्मा जीवात्मा रूप से उत्पन्न हो गया ये जो जीवात्मा सती बहुवचन ये जो जीवात्माओं का परस्माद आत्मा समानधिकरण है परमात्मा से उत्पत्तिर या उत्पत्ति सुना जाता है कहां वेदातेशु ये जीव स परमात्मा से उत्पन्न हो गए ऐसे सुना गया वेदांतु कहां है एक नव टिप्पणी अभी, अभी अभी हम लोग देख रहे थे जो मुंडकोपनिषद में यथा सुदीप्ता पावका विष्णुलिंगा सहस्रश प्रबवते स्वरूप तथा क्षरा विविधा सौम्य भाव प्रजाते तीयंते इस प्रकार के पूरा मंत्र ये दो एक एक है द्वितीय मुंडल का प्रथम मंत्र है यथा सुदिकता सुदीतात अर्थात तो अच्छा दीप्त हुआ है जल रहा है पावका पावक का अर्थ अग्नि अग्नि सुदिकता बहुत जलता हुआ अग्नि से विस्फुलिंगा सहस्रश प्रबवते स्वरूपा स्वरूपा विस्फुलिंगा समान रूप वाले विस्फुलिंग अग्नि का जो धर्म है विष्फुलिंग का ये वही रूप है सहस्र हजारों निकलते हैं तथा अक्षरात विविधा सौम्य भावा इसी प्रकार की अक्षर से परमात्मा से है सौम्य विविधा भावा नाना, नाना प्रकार की भाव पदार्थ नाना प्रकार की भाव पदार्थ स्वरूपा जैसे अग्नि से विष्णु समान रूप होते हैं इसी प्रकार परमात्मा से नाना प्रकार की समान रूप वाले उत्पन्न होते हैं परमात्मा चेतन है तो परमात्मा से समान रूप वाले जो उत्पन्न होंगे वो चेतन होंगे तो इसलिए कहते हैं जो नाना जीवा विविधा नाना प्रकार की जीव उत्पन्न होते हैं परमात्मा से तो ये तथा क्षरात इसी प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं इति वेदांतु आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति में वेदांतेश अर्थात सा, सा, अर्था तो सा उत्पत्ति उत्पत्तिर या श्रूयते वेदांतेश उत्पत्ति साहने से पूर्व का परामर्श करेगा पूर्व में क्या है कहते उत्पत्तिर क्योंकि उत्पत्ति को या कहा गया था उत्पत्तिर या सा, सा उत्पत्ति महाकाशा घटाकाश उत्पत्तिर सम, उत्पत्ति समा जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति हो जाती है न परमार्थत घटका का सामर्थ्य नहीं के आकाश में विभाजन कर देगा तो इसीलिए ये घटाकाश कुछ महाकाश से वास्तव भिन्न नहीं हो जाता है इसी प्रकार के जीवो भी परमात्मा से कोई वास्तव भिन्न नहीं है क्योंकि जीव का भेद का जो कारण है उपाधि है शरीर मन बुद्धि ये चैतन्य का भेद करने का सामर्थ्य वाले नहीं है चैतन्य का भेद नहीं कर पाएंगे ठीक है तरह तो ही अभी पूर्व पक्षी शंका ला न आत्मा अश्रुते न्याय विरोध नंबर टिप्पणी देते हैं न आत्मा अश्रुते हे नित्य अभी आप कह दिए कि परमात्मा से जीवात्मा घटाकाश जैसा सब उत्पन्न हो गए इस प्रकार की कहें अगर उत्पन्न हो गए अगर इस प्रकार की मानेंगे तो ये ब्रह्म सूत्र का विरोध पड़ेगा ब्रह्म सूत्र क्या है नात्मा अश्रुते आगे जो इन्वर्टेड पूरा हुआ है ना वो नहीं रहेगा नात्मा अश्रुते नित्यत्वाद्य एक ही सूत्र है इसलिए उसको दो खंडों करके दो बार इन्वर्टेड दे दिया ना वो नहीं रहेगा श्रुते के आगे नहीं रहेगा और नित्यत्वाद से पहले नहीं रहेगा वो एक ही है ब्रह्म सूत्र दो तीन सत्र न आत्मा अश्रुते और नित्यवाच ता हो गया इसका अर्थ कैसे है तदर्थस्तु तो न आत्मा न आत्मा अर्थात न आत्मा उत्पाद आत्मा का उत्पत्ति नहीं होती है तद तो क्यूँ सूत्र कहता है अश्रुते है नहीं सुनाया गया अश्रुत अर्थात तदुत्पत्तिर तो अश्रवणाथ उसका आत्मा का उत्पत्ति का श्रवण नहीं हुआ है तस्य नित्यवाच आगे दे दिया ब्रह्म सूत्र नित्य तस् आत्मन नित्यत्वाच कैसे पता चलाभ्य सूत्र में तो है ताभ्यभ्य का श्रुति वही सूची कहते हैं कि आत्मा का उत्पत्ति नहीं होते क्योंकि श्रुति कहते तस्मादस्मत आत्मन आकाश जायते आ, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति होती है किंतु आत्मा की उत्पत्ति होती है ऐसा कहीं नहीं सुना गया जाता ठीक है में तरी तो न आत्मा असुते रीति न्याय विरोध सियात आशंका आव पक्षी का शंका लाने का कारण है कि भाष्य में जो चतुर्थ पंक्ति में हम लोग देखे घटाकाश यथा आकाश उदित उत्पन्न तथा पर जीवात्मा उत्पन्न यहाँ तक वाक्य हुआ जैसे घटाकाश के द्वारा आकाश उत्पन्न हो गया इसी प्रकार की परमात्मा भी जीवों के द्वारा सब उत्पन्न हो गया इतना कहने से पूर्व पक्षी कहता है तब तो ब्रह्म सूत्र विरोध होगा आत्मा अगर उत्पन्न हो गया कहेंगे तो इसका उत्तर सिद्धांति देता है आगे हम लोग पंक्ति देख लिए थे भाष्य में जीवात्मा परम परस्मा आत्मा न उत्पत्ति रिया सुत जो जीवात्मा का उत्पत्ति परमात्मा से होता है ऐसे सुना गया है वेदांत में वो महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति जैसी है न परमात्मा तो वस्तु तो उत्पत्ति नहीं होती है ये शरीर इत्यादि की उत्पत्ति होती है पूर्व कृष्ण में का का मतलब ना? ना ये तो उदित उदित का अर्थ उत्पन्न कहेंगे ना उत्पन्न का अर्थ है प्रतीत क्योंकि उदित में निष्ठा हुआ तीन नहीं है यहाँ जो उदित का अर्थ प्रतीत हाँ प्रतीत प्रती नहीं प्रतीत प्रतीत है हाँ प्रतीत प्रतीति नहीं इसलिए हम लोग कल कटाए थे हाँ ऐसे खाली प्रतीत हो रहा है वास्तव मतलब उत्पत्ति नहीं है मतलब प्रतीत हो, हो रहा है जैसे हमको रजू में सर्प प्रतीत हो रहा है और सारे वेदांत का कार्य है कि प्रतीति को बदल देना है बाकी कुछ बदलेगा नहीं वो ऐसे थोड़ा प्रतीत होंगे किंतु हमको निश्चय कर लेना है की वास्तव नहीं है देखेगा आगे टीका में पाठ संशोधन करना है टीका में अंतिम शब्द तृतीय पादम पा चाहिए टीका का अंतिम शब्द है ना तृतीय पादम व्याचे श्लोकों का तृतीय पाद का व्याख्यान करते हैं भाष्य में आगे श्लोकों का तृतीय पाद हो गया घटाती बच्चे संघाती तो है इसका अर्थ हो गया भाष्य में कहते हैं उसी आकाश से घटादय संघाता यथा उत्पाद्य आकाश से घटादि संघात तो उत्पन्न होते हैं ये आकाश से घटादि उत्पन्न कैसे होंगे कहेंगे साधारण कारण में आकाश को ज्ञान यत्नेचा कालो दृष्टम दिगे वच प्राग प्रतिबंध का अभाव नया नया लोग आकाश को साधारण कारण में नहीं रखे हैं किंतु तो आकाश अगर नहीं होगा घट की उत्पत्ति हो पाएगी आकाश सबको अवकाश देने वाला है स्थान देने वाला है आकाश नहीं तो कुलाल किधर रहेगा मिट्टी किधर रहेगा इसलिए कहते है की तस्मा देव आकाशाद घटादय संघाता यथा उत्पाद सबको अवकाश देता है टीका में दिया ये पदार्थ ठीक है है है नहीं नहीं कालो दृष्टो दृष्टम दिगेवच तो कालो दृष्ट दिग और अच्छा आकाश को नहीं रहेगा दिख रहेगा तो हम अर्थ तो आकाश को ले रहे क्यूँकी आकाश जितना हमारा बुद्धि में आता है दिग ऐसा हमारा बुद्धि में इतना ये नहीं आता है तो आकाश को सबके प्रति साधारण कारण नहीं लेते हैं वो अनित सिद्धि सिद्ध करते हैं लेकिन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये जो आकाश है उसमें ये एक विशेष गुण वाला है ये जो काल और दिघ है ये दोनों विशेष गुण वाला नहीं है ये साधारण गुण वाले हैं। तो संभवतः तो इसीलिए उसको साधारण कारण में डाला क्योंकि आकाश एक विशेष शब्द गुण वाला है सभी के प्रति साधारण कारण हो जाएगा तो इसमें सबसे विशेष गुण नहीं है क्योंकि विशेष गुण का जो अधिकरण होंगे वो सभी के प्रति सामान्य कारण नहीं होंगे इस प्रकार की लिया होगा किंतु तो आकाश कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति होगी ना जो रूप की उत्पत्ति होगी उसके लिए आकाश कारण नहीं होगा द्रव्य का उत्पत्ति होगा तो आकाश कारण होगा क्योंकि आकाश द्रव्य को स्थान देगा नहीं तो द्रव्य कहां रहेगा किंतु रूप का उत्पत्ति होने के लिए आकाश कारण नहीं आए नहीं तस्माद आकाशा घटादय संघाता यथा उत्पद्य जैसा उत्पन्न होते हैं एवं आकाशस्थानीयात पर्यादि भूत संघाता आध्यात्मिक कार्यकरण लक्षण रज्जु सर्पवत विकलिता जायते इसी प्रकार एवं आकाशस्थानीयात परमात्म पंचमी घोन आकाश स्थानीय परमात्मा है आकाश अर्थात तो जैसे आकाश से घटाकाश है ऐसे परमात्मा से परमात्मा से पृथ्वी आदि भूत संघाता ये, तो हो, ये कारियो, कारियो हो गया जड़ पदार्थ बाह्य और आध्यात्मिका से कार्य करण लक्षण ये जो कार्य कार्य अर्थात स्थूल शरीर और करण हो गया इंद्रिय तो भूत संघात तो अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये हो गए और आध्यात्मिक कार्य करण रक्षण कार्य शरीर करण इंद्रिय ये सब आध्यात्मिक ये सब उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं रज्जु सर्पव विकल्पिता जायन्ते ये सब रज्जु सर्प, सर्प जैसा इसलिए वेदांत तो का मुख्य मत होता है दृष्टि सृष्टि रज्जु सर्प ये दृष्टि सृष्टि देखता है तो सर्प है नहीं देखता है तो नहीं है तो कार्य कार्य इसे कहते हैं मतलब किसका किसका है है और किसका है जो शरीर इंद्रिया को। इंद्रिया है इंद्रिय इंद्रियकरण है और ये शरीर कार्य करने से धर्म धर्म से ये बनता है इसलिए शरीर को कार्य कहते हैं इंद्रिय भी धर्मा धर्मों से बनेंगे जिसका धर्म नहीं है उसका दृष्टि से तीक्ष्ण हो जाएगा तो ये तो धर्मा धर्म से ये सब बनेंगे तो किंतु कार्य को धर्माधर्म से अर्थात शरीर को धर्माधर्म से बनता है ये मुख्य रूप से ले रह, लिया जा रहा है और इंद्रिय कर्ण न प्रसिद्ध है इसलिए उसको करण कहते हैं अगर उसी को भी कार्य कहेंगे इंद्रिय भी कार्य है शरीर भी कार्य है थोड़ा भेद कैसे दिखाएंगे इसलिए कार्य करण संघात कह करके इसका उत्पत्ति होता है कहते हैं थोड़ा भेद दिखाने के ठीक है मैं उक्ते अर्थे वाक्यम अवतारयति इस अर्थ में अतः उचित भाष्य में उक्ते अर्थे अर्थात जाति में अर्थात उत्पत्ति में ये निदर्शन जैसे घटाकाश महाकाश से उत्पन्न हुआ इसी प्रकार की जीव से परमात्मा से उत्पन्न हो अगर आप उत्पत्ति का बात कहते हैं तो यही निदर्शन है यही दृष्टांत हम दे सकते हैं अगर आप उत्पत्ति को मानते हैं कुछ तो सिद्धांत कहता है अभी कहते हैं उक्त अर्थ वाक्य में थे उसी अर्थ को और स्पष्ट करते हैं भाष्य में अत तो उचित घटाधि बच्च संघात उदित तो घटाधि जैसा घट संघात तो हो गया घट और घटाकाश जीव हो गया घटाकाश और आकाश हो जाएगा आत्मा परमात्मा ठीक है में आकाशस्य से अवकाश प्रदान घटादि उत्पत्तों कारण निर्विकार्य दृष्टम इति द्रष्टव्यम तो ये शंका करने वाला कहेगा कि आत्मा कैसे ये सब का कारण होगा आत्मा तो निर्विकार है तो इसके लिए सिद्धांत कहते हैं आकाश अवकाश प्रदान करके घटादि उत्पत्ति में कारण होता है किंतु आकाश स्वयं निर्विकार घट उत्पत्ति में आकाश का कोई व्यापार नहीं है वो होने पर भी निर्विकार दृष्टम आकाश निर्विकार होने पर भी घटादि उत्पत्ति में कारण बनता है अगर जातो इत्यादि अर्थमा जो चतुर्थ पाद हुआ श्लोक का जातो एक निदर्शनम इसका अर्थ कहते हैं यथा है यदा ना मंदबुद्धि प्रतिपादय श्रुतिया आत्मनो जातिर उच्य से तदा जातो उपगम्य जातेम्यम एत निदर्शन दृष्टान्तो यथा उदिता आकाशपत इत्यादि यदा मंदबुद्धि प्रति मंद प्रति, प्रतिपादन तो प्रति करने का इच्छा से कौन प्रतिपादन करने का इच्छा करता है कथ श्रुति मंदबुद्धि के प्रति श्रुति आत्मा का जन्म क्यों कहता है कहते हैं कि उनके प्रति ये प्रतिपादन करने का इच्छा करता है क्योंकि वो कहता है कि ये जो सामने में दिखता है ये कहा से आया कैसे आया ये हम आज जीव हो गया ये हम कैसे जीव हो गया हम कहा से आ गया तो परमात्मा अगर असंग है कुटस्थ है तो कैसे आ गया ये प्रश्न होने से कहते हैं की उसके प्रति प्रतिपिपादया तो प्रतिपादी तुम इच्छाया प्रतिपादन करने का इच्छा से श्रुति आत्मनोर जाति उचित यदा अगर श्रुति को कहना पड़ता है आत्मा का उत्पत्ति आत्मा किस प्रकार से उत्पत्ति होता है जीवादिनाम अगर कहना पड़ता है तो तदा जात उपगम्य मानायाम जो उत्पत्ति स्वीकार किया जाता है तस्मिन एतर उस विषय में यही निदर्शन होगा कि जैसे आकाश से महाकाश से घटाकाश उत्पन्न हो जाते हैं अगर आप पूछेंगे तो ये जीवों का जन्म कैसे होता है तब तो ऐसे ही उत्तर दे देंगे अगर आप स्वीकार कर लेंगे जीव तो नित्य ही है उसका उत्पत्ति नहीं होती है शरीर इत्यादि का खाली उत्पत्ति होती है फिर सूची को ये बात कहने का आवश्यक नहीं है घटाकाश जैसा सब जीव उत्पन्न हो गए कहने का आवश्यक नहीं है इसलिए कहते यदाता तो जब पूछता है तब उत्तर देते है अच्छा ये तृतीय श्लोक उच्चारण करेंगे चार्णावे। चार्णावे। चार्णावे। चार्णावे। तभी का सृष्टि होने पर भी अद्वैत का विरोध हो गया नहीं हुआ क्योंकि जैसे आकाश गटाकाश द्वारा उत्पत्ति हो जाता है केवल दिखता है प्रतीत होता है न परमार्थ तो इसी प्रकार के आगे कहते हैं तो। अद्वैत से जीवसृष्टि विरोधम परिहृत्य जीव का सृष्टि वास्तव मानेंगे तो द्वैत हो जाएगा तो इसका निराकरण करके अद्वैत ये सिद्ध है अद्वैत से जीव सृष्टि श्रुति विरोधम परिहृत्य जीव सृष्टि का श्रुति को अगर प्रमाण मानेंगे तो अद्वैत का विरोध हो जाएगा इसका परिहार कर दिया जीव का सृष्टि वास्तव नहीं है तीव प्रलय श्रुत्या विरोधम आशंक्य तस्य जीव प्रलय श्रुति के साथ अभी विरोध होगा जीव सृष्टि के साथ विरोध जीव सृष्टि श्रुति के साथ विरोध निराकरण कर दिए अभी जीव प्रलय श्रुति के साथ विरोध होगा कस्य जीव सृष्टि श्रुति कस्य जीव सृष्टि श्रुति का विरोध परिहार कर दिए किसके साथ विरोध हुआ था अद्वैत के साथ अद्वैत से जीव सृष्टि विरोध परिहार कर दिए अद्वैत से जीव का प्रलय अगर आप मानेंगे जीव का प्रलय वास्तव कहेंगे तो फिर अद्वैत का विरोध होगा क्योंकि अगर जीव का प्रलय जो होगा वो तो प्रलय अर्थात नाश ये जो नाश होगा ये वास्तव होगा अभी एक रह जाएगा ब्रह्म और एक रह जाएगा वास्तव प्रलय प्रलय अर्थात तो अभाव और एक अभाव पदार्थ रहेगा एक रह जाएगा भूतल और एक रह जाएगा घटा भाव मिलकर के दो हो जाएंगे मैं यही कहेंगे कि भूतल घटा भाव दो है तो अगर आप सृष्टि को वास्तव मानेंगे तो जो सृष्ट पदार्थ हो गया उसको लेके द्वित्व हो जाएगा इसका निराकरण हो गया प्रलय को वास्तव मानेंगे तो जो प्रलय होगा प्रलय अर्थात तो अभाव वो अभाव भी और एक पदार्थ रहेगा तो इसको लेकर के फिर अद्वित तो का विरोध होगा इसलिए वेदांति लोग जो कहते हैं तो ये जो ज्ञान हुआ तो आपका अज्ञान निवृत्त हो गया तो अभी अज्ञान का निवृत्ति इसको कौन हटाएगा अभी अज्ञान निवृत्ति एक पदार्थ रहा एक आत्मा है और एक अज्ञान निवृत्ति है तो फिर दो हो जाएंगे तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि जो अभाव है वो अधिकरण से वो भिन्न नहीं वो है वो तो अधिकरण स्वरूप ही है कुछ अलग पदार्थ नहीं मिले कहते तस्व जीव प्रलय श्रुत्या विरोधम आशंके परिगरती घटा घटा दिशु दयो घटादिषु प्रलीनुट घटाद आकाशे घटा संप्रलीय तब्जीवाईत्म आकाशे प्रलीनसु घटादीसु आकाशे संप्रलीयते तद्वत इह आत्मनि समानाधिकरण है तो सप्तमी हटाने से क्या हो जाएगा भता... भता... गटादी गटादी प्रलीना तो घटादी प्रलीन अर्थात तो धातु है होने से धातु है लीन अच्छा तो कर्तरी अच्छ हो जाने से धातु धातु है ली धातु है ली धातु है ली धातु से शीर्षकता कर्म का शीर्षक जी रे की जैसे उसमें भी तो नहीं है अर्थात यहाँ कर्तरी निष्ठा लिया जा रहा है क्योंकि घटादी ही लीनों का यहाँ मतलब किसका लय हो रहा है घटादि का तो आप घटादि के साथ प्रदीनों का समान अधिकरण करते हैं अर्थात ली न घटादि होगा तो यहाँ निष्ठा कर्तरी निष्ठा लेना पड़ेगा तो कर्तरी निष्ठा लेने से अच्छा ठीक है ये जो ली धातु है वो गत्यर्थ मानेंगे गत्यर्थ माने से गत्यर्था कर्म को शीर्ष सिंह सास वस अनु जीरिय तिव्य इतने से एक करता अर्थ में भी निष्ठा हो जाएगा तो प्रलीन घट इस प्रकार हो जाएगा तो घटाधीसु प्रलिनेशु घटादीशु जब घटादि का लीन हो गया नाश हो गया यथा घटाकाशादयो आकाश संप्रलियंत तो यहाँ ये कर्तरी कर्मणि होगा कर्मणी घटाकाशा दैव संप्रलियंत घटाकाशादी सम्यक प्रलियंत आकाश में लीन हो जाते हैं अच्छा में ये कर्मणी नहीं होगा घटाका सा दैव प्रलियंत और लियंते घटा का सायो लियंते उनको प्रलय कराया जाता नहीं वो लियंत वो तो दिवाली बनी हो जाती तो है घटा जी नशो जन्यते तो जैसे होता है ऐसे जब कहें घटो नश्यति घटो नश्यति कहने से घटो वहाँ नाश का करता हुआ चैत्र नहीं इसी प्रकार की यहाँ घट लियते दिवारी गुणिया धातु होने से ये दिवारी हुआ घटादयो प्रलीनते तो घटादी ही प्रली हो जाते हैं कतरे हुआ सत यह आत्मनि जीवा इसी प्रकार की आत्मा में ये सब जीव ये लीन हो जाते हैं शरीर जब तक है तब तो भेद शरीर अगर नहीं रहा तो ये भेद नहीं रहा सब आत्मा में लीन हो जाते हैं टीका औपाधिक जीवा नाम उत्पत्ति प्रलय न स्वाभाविक पहले कह दिया था कि जीवानाम उत्पत्ति उत्पत्तिपाधिक न वास्तव का था उपाधि को लेकर के अभी कहते हैं औपाधिक द्विवचन कह दिया जीवानाम उत्पत्ति प्रलय जीवों का उत्पत्ति प्रलय ये दोनों ही उपाधि के चलते न स्वाभाविक उपाधिका का उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति उपाधि प्रलय से जीव की प्रलय तथा च उत्पत्तिश्रुत्या विरोध अभावद्ध अद्वैत से प्रलय श्रुतिया न विरोध अस्ती श्लोकाक्षर व्याख्यान प्रकटयती जीवों का उत्पत्ति होने से अद्वैत श्रुति का विरोध हुआ था नहीं।, नहीं हुआ था अभी कहते हैं तथा उत्पत्तिश्रुति के साथ विरोध अभाव जैसा हुआ अद्वैत अद्वैत का कोई विरोध नहीं हुआ उत्पत्तिश्रुति के साथ तो इसी प्रकार प्रलय प्रलयश्रुत्या प्रलय प्रलयश्रुति के साथ भी न विरोध अस्थ अद्वैत अद्वैत का कोई विरोध नहीं है इति श्लोकाक्षर व्याख्यान प्रकटयती श्लोक का अक्षर का व्याख्यान करके भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में यथा घटादी उत्पत्ति घटाकाशादी उत्पत्ति घटका उत्पत्ति हो, हो गई तो घटाकाश की उत्पत्ति हो गई तथा घटादी प्रलिए घटा का घटाकाशादी प्रलय घटा का प्रलय हो गया तो घटा का भी प्रलय हो गया तदव देहादि संघात उत्पत्तिया देहादि संघात का उत्पत्ति होने से जीव उत्पत्ति। देह बन गया तो जीवो का उत्पत्ति हो गया जन्म हो गया कहते हैं और तत्प्रलय से तत्प्रलय कहने से न देहादि संघात का जब प्रलय हो जाएगा तब जीवान जीव का भी प्रलय हो जाएगा तो इह आत्मनी प्रलय तो देह का प्रलय हो जाएगा तो जीव का प्रलय हो जाएगा न स्वत इतना स्वभाव मतलब पारमार्थिक रूप से जीव का नाश हो जाएगा नहीं होगा देहादि का लय हो जाने से देहादि एक जीव का व्यंजक था देह आ गया तो हमको एक भिन्न जीव दिखे गया देह चला गया तो चला गया जैसे घटना नाश हो गया तो घटाकाश रूप से आकाश का भेद करने का व्यंजक था वो व्यंजक नाश हो गया तो इसी प्रकार इसलिए अर्थात कोई जन्म होने में कहते ना जन्म होने से उत्सव करता है तो मरने से हर दुगना उत्सव करना है तो ये कहीं कुछ हानि नहीं हो जाता है उत्सव करो ये चतुर्थ श्लोक उच्चारण करेंगे आगे इधानी अद्वैत से व्यवस्था अनुपत्या विरोधम आशंक्य परिहर देखिये पहले पूर्व पक्ष शंका दिखाया कि जीव का उत्पत्ति होता है इसलिए अद्वैत का विरोध होगा सिद्धांत उसका निराकरण किया आगे जीव का प्रलय होता है इसलिए अद्वैत का विरोध होगा उसका निराकरण किया अभी कहता है कि अगर आप अद्वैत मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगा क्योंकि अद्वैत का विरोध में जितने सारे शंका हो सकता है अभी उसको तर्क से निराकरण करने के लिए ये हुआ आगम से तो प्रथम प्रकरण में कह दिया इसलिए तर्क से अर्थात जितना विरोध हो सकता है सबको देखा करके निराकरण करेंगे अद्वैत से व्यवस्था तो अनुपपत्या ये न्याय के सांख्य वा योग बाकी सभी लोग कहेंगे अद्वैत तो मानेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगा ये सांख्य लोगों का प्रसिद्ध कारिका है सांख्य तो लोग कहेंगे कि जनन मरण करना प्रतिनियम अयुगप प्रवृत पुरुष बहुत्म सिद्धम त्रैगुण्य विपर या चय ऐसे सांख्यकारिका है तो वो लो लोग कहते हैं जनन मरण करणान प्रति नियमांत प्रति नियमांत अर्थात प्रति प्रति शरीर भिन्ना जनन मरण और करण करण इंद्रिया प्रति शरीर में अलग अलग होता है तो ये नियमांत और अयुगप प्रवृत्यक्ष एक का प्रवृत्ति होने से सभी का प्रवृत्ति हो जाता है नहीं हो जाता है तो एक आत्मा कैसे मानेंगे इसलिए वो लोग कहते हैं पुरुष बहुत सिद्धम पुरुष तो नाना मानना पड़ेगा और त्रैगुण या विपर्या सभी युधिष्ठ दिखते हैं जगत में ये तीनों गुणों का विपर्य दिखता है कहीं सत्व गुण अधिक हुआ तो कौन सा लोगो प्राप्त हो जाएगा स्वर्ग लोगो प्राप्त होगा सत्व गुण अधिक होगा हो तो और रज गुण होगा तो मनुष्य लोग और तमोगुण होगा तो ये जो सावर कीटादी ये सब जो सीनी होते हैं वो तमो गुण अधिक होने से तो ये मनुष्य रजोगुण अधिक होने से मनुष्य कर्म प्रवृति इसलिए कर्म करेगा तभी तो वो लोग कहते हैं त्रैगुण्य विपर्य जनन मरण करण प्रतिनियम हुआ अयुग पद प्रवृति हुआ त्रैगुण्य विपर्य हुआ इसलिए पुरुष बहुतम नाना मानना पड़ेगा ऐसे संख्य लोग कहते हैं और नयायुग लोग तो उनका तो सिद्धांत ही है आत्मा प्रतिनियम प्रति शरीरम भिन्न करेंगे और इसलिए अनंत हो जाएंगे वो तो मानेंगे क्योंकि वो लोग तो आत्मा में, आत्मा में में कितने गुण मानेंगे नौ तो उसमें विशेष गुण है और पांच सामान्य गुण है ये वायु नवेका दशते दसव गुणा चतुर्दत्न क्षिति जलक्षि प्राणभृत चतुर्दश वायुर न उनका चतुर्दशीर दिखा लंचषव चांवरे महेश्वरस्व अष्टो मनसथ यो श्लोक इसको थोड़ा याद रखना है मुक्ता वाले देखते हैं तक संग्रह न तो ये जीव में जीवात्मा में 14 गुण मानते हैं उसमें ठीक है पांच सामान्य गुण मान करके आप उसको छूट दे सकते हैं किंतु तो नौ विशेष गुण मानते हैं तो ये विशेष गुण मानेंगे इतना तो फिर जिसमें विशेष गुण रहेगा वो फिर सर्वत्र समान कैसे होगा इसलिए भिन्न मानना पड़ेगा और तर्क देंगे तो ये लोग सब कहते हैं अभी उसका परिहार करेंगे आगे आज यहां तक पूर्णमत पूर्णमद पूर्णम गज्य पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शांतिः शांतिः शांति शंकर शंकरचार्यव वातरायण सूत्रपाष्य कृत वे भगवंत पुनः ईश्वर गुरवाही